शांति शांति ही। आँरु। आँरु। आँरु। आँरु। आँरु। आँरु। आँरु। हम ऋग्वेद के दसवें मंडल के चौतीसवें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं और हमारे चर्चा का जो केंद्र है वो इसका तीसरा मंत्र है और इस मंत्र में ये कहा गया है देशि श्वश्रु अपया ऋणध्धि ननाथि ना विंदते मड़ितारम अश्वस्व जरतो वस् नाहम विंदामी कितव्य भोगम जैसे पीछे आपको बताया गया है कि इस सूक्त के माध्यम से हमारी जो प्रवृत्ति है वो जब मर्यादा का उल्लंघन करती है तो हमको क्या क्या हानियाँ होती हैं वो हानि हमारे व्यक्तिगत स्तर पर हो सकती है वो हानि हमारे पारिवारिक स्तर पर हो सकती है और वो हानि हमारे सामाजिक स्तर पर भी हो सकती है तो यहां पर हमारे पारिवारिक स्तर पर होने वाली हानि का दिग्दर्शन कराया गया है वो कहते हैं कि मनुष्य के जब वो परिवार में रहता है तो परिवार से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके अलग अलग नाम हैं, उनकी अलग अलग संज्ञा है जब कोई व्यक्ति विवाह करता है तब उसका परिवार बनता है और विवाह करने के बाद जो दो व्यक्ति मिले उनको तो हमने पति पत्नी कहा लेकिन उनसे जुड़े हुए लोगों के नाम हम व्यवहार के लिए काम में लाते हैं एक दूसरे के माता पिता जो हैं वो एक दूसरे के सास ससुर कहलाते हैं जो भाई लोग हैं उनके भी इसी तरह से संबंध हैं तो ये जो सारे हैं वो हमारे कार्य से केवल हम नहीं प्रभावित होते बल्कि हमारी पत्नी और हमारी पत्नी के कारण से उससे जुड़े हुए लोग हम और हमसे जुड़े हुए लोग दोनों प्रभावित होते हैं। यदि कोई गलत काम पत्नी या स्त्री करती है तो पुरुष और पुरुष का परिवार प्रभावित होगा ही और वैसे ही यदि कोई अनुचित कार्य अमर्यादित कार्य पुरुष करता है तो पत्नी और पत्नी का परिवार प्रभावित होता ही है और दोनों के बच्चे दोनों की संतानें भी उस बुरे कार्य से अच्छे कार्य से प्रभावित होती हैं, बुरे कार्य से उनको भी दुख मिलता है तो इस मंत्र में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो कहा है द्वेष्टि श्वश्रुर अपी परिवार में जो दो मुख्य निकट के लोग हैं एक पत्नी है एक पत्नी की मां है जिसे आपने श्वश्रु कहा सास कहा तो उसको जब पता लगता है कि उसका जो जामाता है उसकी लड़की का जो पति है वो यदि किसी दुर्गुण में दुर्व्यसन में बुराई में फंस गया है तो वो बुराई जहाँ स्वयं दुख को देने वाली होती है कर्ता को दुख देने वाली होती है वहाँ कर्ता से जुड़े हुए लोगों को भी दुख देने वाली होती है तो वो दुख उनको अनुभव में आता है तो मंत्र में कहा गया है द्वेष्टि स्वश्रु। अर्थात तो जो चीज बुरी है आदमी उससे बचना चाहता है उससे दूर होना चाहता है हमारे यहां दो बड़े प्रसिद्ध शब्द उपासना के साधना के क्षेत्र में आते हैं राग और द्वेष। योगदर्शनकार इन्हें दुखों में गिनती करता है इनको शामिल करता है जहां उसने पांच दुख गिनाए हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष, अभिनिवेश उनमें इन दो दुखों की चर्चा है एक राग और एक द्वेष। तो यहां पर एक प्रयोग है द्वेष्टि श्वश्रु श्रु द्वेष करती है उसको पसंद नहीं करती है उसको चाहती नहीं है क्यों सुखानुशयी राग और दुखानुषयी द्वेश राग उस चीज का नाम है उस परिस्थिति का नाम है उस प्रवृत्ति का नाम है जब किसी वस्तु से बात से प्रसंग से हमें सुख मिला है और हम उस सुख की फिर अपेक्षा करते हैं फिर इच्छा करते हैं उसको चाहते हैं ये जो हमारी इच्छा और चाहना है इसको राग कहते हैं और जिससे हम कभी दुखी हुए हैं हमको कष्ट मिला है हानि हुई है उस चीज का हम स्मरण भी नहीं करना चाहते उससे बचना चाहते हैं उससे दूर होना चाहते हैं तो उस जो प्रवृत्ति को हम द्वेष कहते हैं द्वेष कहते ही हमें ये बात बिल्कुल हमारे मन में आती है कि ये बात ये व्यक्ति ये काम ये प्रसंग हमारे लिए दुख देने वाला है तो इसलिए जिससे हम द्वेष करते हैं उसे अपने दुख का कारण मानते हैं और दुख का जो कारण है वो हम सदा उससे दूर रहना चाहते हैं उससे बचना चाहते हैं तो द्वेष्टि श्वश्रु जो जामाता है जो उसकी बेटी का पति है उससे उसकी जो सास है वो द्वेष करती है उसे दुख का कारण मानती है और उससे दूर रहना चाहती है उससे अपने को और अपने बेटी को बचाना चाहती है तो जो लोग सबसे निकट थे उसके हित करने वाले थे जिनके पास रहकर उसे सुख का अनुभव होता था जिसकी निकटता उसे प्रसन्नता प्रदान करती थी लेकिन इस प्रवृत्ति के कारण से वही लोग अब इसे प्रसन्नता का न मानकर दुख का कारण मानने लगे मंत्र में कहा गया देश श्वश्रूर अप जायाुणध्धि जाया, जाया अपरुण्धि जो जाया है वो अपरुण्धि अब उससे दूर रहना चाहती सामान्य रूप से किसी की जो स्त्री है महिला है पत्नी है वो उसके पास रहना चाहती है उससे दूर नहीं जाना चाहती लेकिन इस बुराई के कारण से इस दुख के कारण से इस द्वेश की परिस्थिति के कारण से वो अपर उससे दूर हो जाती है दूर रहना चाहती है यहां जो पत्नी के लिए विशेष शब्द प्रयोग किया है उसका अपना महत्व है वो है जाया महिला को जाया संस्कृत में कहा जाता है और वेद ने जाया शब्द का प्रयोग किया है उसको जाया इसलिए कहते हैं जायते उसमें संतान का जन्म होता है वो संतान को जन्म देने वाली होती है उत्पन्न करने वाली होती है इसलिए उसको जाया कहते हैं और इसी तरह से मिलता जुलता शब्द है जामाता वहां भी जयकार्थ उत्पन्न करना होता है वो संतान का निर्माता होता है इसलिए उसको जामाता कहते हैं यह संतान को उत्पन्न करने वाली होती है इसलिए इसको जाया कहते तो जो संतान की उत्पन्न करने वाली होती है जो सबसे निकटवर्ती है जो उसका भाग है हमारे यहाँ पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है अर्थात एक जो पुरुष है वो पुरुष के रूप में पूरा नहीं है अर्धम वो आधा है हमारे यहाँ जो शिव देवता हैं उनका एक नाम है अर्ध नारीश्वर और उनकी जो मूर्ति बनती है वो आधी मूर्ति स्त्री की होती है और आधी मूर्ति पुरुष की होती है तो ये जो आधी है ये इस बात का प्रतीक है कि दोनों पृथक पृथक होने पर भी अधूरे हैं क्योंकि निर्माण जो होता है रचना जो होती है वो पूर्ण से पूर्ण की होती है पूर्ण के बिना कोई भी पूर्ण नहीं रचा जा सकता वेद मंत्र ने कहा है पूर्ण मदह पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य, से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते मतलब परमेश्वर इन चीज़ों को क्यों बना सकता है वो पूर्ण है और पूर्ण में से पूर्ण बनता है बात बड़ी अटपटी लगती है ऐसा है कि जब बनता है तो पूर्ण में से पूर्ण कैसे बन जाएगा हम समझते हैं पूर्ण तो एक है एक को कम करेंगे तो अधूरा होगा वो पूर्ण कैसे होगा लेकिन मंत्र तो कहता है पूर्णमोद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्ण मोद पूर्ण पूर्णा, पूर्ण चेते ये पूर्ण है और पूर्ण से पूर्ण पैदा होता है वैसे तो ये बात समझने में थोड़ी कठिन लगती है लेकिन यदि आप कल्पना करें कि परमेश्वर जो कुछ भी है वो पूर्ण ही पैदा करता है कैसे पैदा करता है कि मनुष्य जो बनाता है वो टुकड़ों में बनाता है मकान बनाना है तो एक एक ईंट रखकर बनाता है पूरा मकान तो नहीं पैदा होता वो छोटी से छोटी चीज बनाता है यदि वो जूता बनाता है वो कपड़ा बनाता है वो कुछ भी करता है तो टुकड़ों में करता है फिर उसको जोड़ता है इसलिए वो पूर्णता पैदा नहीं कर सकता लेकिन भगवान जो कुछ पैदा करता है वो पूर्ण करता है माता पिता से बच्चा जो है वो पूर्ण ही पैदा होता है ऐसा तो नहीं होता कि सिर अलग हो और पैर अलग हों, हाथ अलग हों और फिर जोड़कर बनाया गया हो मूर्ति में भी हम जब बनाते हैं तो टुकड़ों में बनाते हैं पहले पैर बनाएंगे कि हाथ बनाएंगे कि सिर बनाएंगे लेकिन परमेश्वर कुत्ता पैदा करता हो गाय पैदा करता हो हाथी पैदा करता हो हाथी से जो हाथी होगा वो पूरा ही होगा मनुष्य से जो मनुष्य होगा वो पूरा ही होगा तो वो पूर्ण रूप से पैदा होता है पूर्णतः पूर्ण मुदच्चित तो यहां पर निर्माण जो होता है वो पूर्ण व्यक्ति का होता है पूर्ण व्यक्तित्व का होता है यहां पर कहाया ऐसी जो पत्नी है वो भी अपरुणधि उससे दूर भागना चाहती है उससे वो संबंध रखना नहीं चाहती बेष्टि श्वश्रूर अप जायाुणध्धि न नाथितो ना विंदते मरितारम अब एक बात कहता है कि इनके जाने से होगा क्या इनके जाने से वो होगा जो इनसे मिलता था जो इनसे होता था वो नहीं होगा परिवार से पत्नी से बच्चों से उसको सुख मिलता था और वो सुख समाप्त हो जाएगा नहीं मिलेगा जो नहीं मिलने की बात है ये उसके उत्तरार्ध में मंत्र के पहले पद के उत्तरार्ध में कही गई है क्या कहा देशी श्वश्रूर अपजाया न ना नाथितो विन्दते मरडितरम दोनों शब्द कुछ नए हो सकते हैं एक है नाथिता है और एक है मरडिता दोनों का मूल जो संस्कृत में है वो ये है नाथीता मतलब मांगने वाला नाथ्री नाद्री धातु है याचा उपताप गति ऐश्वर्य आशीष आदि में तो नाथितार जो नाथ, मांगने वाला है चाहने वाला है तो देश न ना नाथितो विंदते मरडितरम तो नाथित प्राप्त करने पर प्राप्त करने इच्छा करने पर मांगने पर मरितारम न जो सुख देने वाला है मरडिता मृड सुखने ने जो धातु है मृड जो शब्द है उसका जो मूल है वो सुख के अर्थ में आता है तो मरडितारम्भ सुख देने वाले को न विंदते विंद का अर्थ है प्राप्त करना जिससे अपना वेद शब्द बना है उसका एक अर्थ है प्राप्त करना उसका लाभ होना प्राप्त करना जानना ऐसे चार पांच अर्थ हैं विद धातु के विध शब्द के तो उसमें यहाँ पर कहा विन्दते प्राप्त करता है न विन्दते वो प्राप्त नहीं करता है प्राप्त नहीं करता है न पहुँच पाता है किसको मरणितारंभ जो उसकी कोई सहायता करता हो कोई सुख देने वाला हो कोई उसका भला चाहता हो कोई उसकी सहायता सहयोग करने की इच्छा रखता हो क्योंकि ऐसे व्यक्ति से सभी दूर भागने का यत्न करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी को देखता है कि अरे ये आया है तो कुछ न कुछ मांगेगा कुछ न कुछ बताएगा कि उसकी आवश्यकता है तो वो व्यक्ति ये चाहता है इसको हटाओ इससे मत मिलो तो यहाँ पर समझाया गया है कि जो हमारे सबसे अधिक सहयोगी हैं सबसे अधिक चाहने वाले हैं जिनके उपस्थिति मात्र से हमको सुख मिलता है जिनकी वाणी से हमको सुख मिलता है आज वो हमें देखकर भी प्रसन्न नहीं है तो न ना नाथितो विंदते मरण तारम हमारी स्थिति क्या हो गई है अश्वसेव जर तो हम विंदा कितवस्य भोगम कहता है मैंने ये जुआ खेलकर इस अक्ष में अपने को डालकर लोभ की प्रवृत्ति का शिकार बन के मैं जो इससे पहले जो मेरी स्थिति थी वो वस् बहुत मूल्यवान थी अत्यंत मूल्यवान तो लेकिन हुआ क्या वो मूल्यवान होने पर भी मैं मूल्यवान नहीं रहा उसके लिए वेद ने एक उपमा दी है और उपमा ये दी है अश्व सेव जरतो तो से। जैसे कोई हमारा बहुत बढ़िया घोड़ा जब वो जवान था काम करने में समर्थ था तब तो, तो हम उसको खूब सेवा करते थे खूब उसे खिलाते थे खूब उसे प्यार करते थे लेकिन जब वही घोड़ा बूढ़ा हो गया ना हम विंदामी कि तवस्य भोगम तो जैसे उसे कोई चारा पानी देने में संकोच करता है कंजूसी करता है उपेक्षा करता है वही स्थिति मेरी हो गई है और मैं भी उस बूढ़े जानवर की तरह उस बूढ़े पशु की तरह उपेक्षणीय और अनादरणीय हो गया हूं ये मेरे इस कार्य का परिणाम है ओ Sarvam shanti, shanti reva shanti, shamam shanti re di. Oh, shanti, shanti, sh.